तेलिया कंद दुनिया जिसकी दीवानी है लेखक पंकज अवधिया जरा कल्पना करिए एक ऐसे कंद की जिसकी रक्षा सर्प के जिम्मे हो ऐसा कंद जिसमें लोहे को गलाने की क्षमता हो ऐसा कंद जिसके आसपास की मिट्टी कंद के रस से तैली हो गई हो जो दुर्लभ हो और सभी को दिखाई ना पड़े बस विधि विधान से उस कंद तक पहुँचने वाले को ही वह दिखे ऐसा कंध जिसे अपने आ, अपने पास रखते ही आप विश्व की सारी शक्तियों के केंद्र बन जाएं, जिस स्त्री या पुरुष की ओर देखें वह आपके वश में हो जाए पैसों की बरसात होने लगे ऐसी बरसात जो फिर रोकने से ही ना रुके यदि ऐसा कंध कोई आपको देना चाहे तो आप में आप में से बहुत से लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे यहाँ जिस कंद के लिए यह सब बातें कही गई है उस कंद का नाम है तेलिया कंद, तेलिया कंद एक ऐसा नाम है जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ती है छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के बड़े शहरों से लेकर कनाडा और पेरिस से न केवल भारतीय बल्कि गोरे भी किसी भी कीमत पर बस इसे पा लेना चाहते हैं रोज़ सैकड़ों ई और फ़ोन संदेश तेलिया के लिए आते हैं ज़्यादातर लोगों को इसकी पहचान नहीं होती और कोई भी चतुर व्यवसायी पल भर में लाखों का चूना लगा सकता है चूना लगाया भी जाता है नकली तेलियाकन से बाजार भरा हुआ है एक रुपए से लेकर दस लाख और उससे भी ज़्यादा कीमत के तेलिया बाजार में उपलब्ध हैं कीमत में इतनी अधिक विविधता सभी आय वर्ग के दीवा को साकार करती दिखती है पर सबसे बड़ा और अहम प्रश्न यही है कि क्या कोई ऐसी वनस्पति इस दुनिया में मौजूद है देश भर में किए गए वनस्पतिक सर्वेक्षणों से 200 से अधिक प्रकार के ऐसे कंद मिले हैं जिनके नाम के आगे तेलिया जुड़ा हुआ था इनमें से केवल 10 बाजार में असली तेलिया कंद के नाम पर उपलब्ध हैं इन दसों में से किसी की भी रक्षा सांप नहीं करते हैं इनमें लोहे की पिन तक को कलाने की क्षमता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का तेल इसके आसपास बिखरा मिलता है पर जब आप मोटी रकम चुकाकर इनके दर्शन करना चाहेंगे तो आपको तेल में सना सांप तेल में सना कंद सांप की केचुली के अंश के अंश लिए मिलेगा उसमें एक मुड़ी हुई पिन भी मिलेगी और यह दावा सुनने को मिलेगा कि रात को पिन लगाई थी देखिए थोड़ी दे, देखिए थोड़ी सी मुड़ गई है यदि आपका विश्वास गहरा होगा तो आप उसकी कीमत देने में जरा भी देर नहीं करेंगे शरीर में नासूर होने या किसी प्रकार का विष फैलने के कारण तेज आने पर जब रोगी की हालत बिगड़ जाती है तब पारंपरिक चिकित्सकों को तेलिया कंद की याद आती है वे बड़ी जतन से इस कंध को अपने पास रखते हैं ताकि ऐसे संकट के समय इसका उपयोग किया जा सके वे चाहते तो हैं कि ताजे कंध का प्रयोग हो ताकि रोगी को अधिकतम लाभ हो सके पर इस दुर्लभ कंद को खोज पाना तेड़ी खीर है वर्षा ऋतु के मध्य में पारंपरिक चिकित्सक दल बनाकर जंगल के दलदली भागों की ओर रवाना होते हैं और फिर दूसरे कंदों के साथ बड़ी मात्रा में तेलिया कंद का संग्रहण करते चलते हैं सभी पारंपरिक चिकित्सक एक ही रोग और एक ही विधि से इसका प्रयोग नहीं करते हैं पर उन सबके सब एक उन सबके एकत्र का ढंग और समय एक ही, ही होता है हाँ उनके मंत्रों और पूजा विधि में थोड़ा बहुत फर्क होता है तेलियाकन को सहज कर रखने में भी थोड़ी भिन्नता होती है जहां बुजुर्ग पारंपरिक चिकित्सक पुराने वृक्षों की छालों और पत्तियों में कंद को लपेटकर लाते हैं वहीं युवा पारंपरिक चिकित्सक पॉलीथीन का प्रयोग करने से नहीं चुकते हैं दलदली इलाकों में विशैले जीव जंतु रहते हैं इसलिए इस यात्रा में काफ़ी सावधानी बरती जाती है और सांपों से विशेष रूप से बचा जाता है नाना प्रकार के कैंसर की चिकित्सा में तेलियाकन को सम्माननीय स्थान प्राप्त है तेलियाकन के माध्यम से कैंसर की चिकित्सा का दावा करने वाले ढेरों लोग मिल जाएंगे पर सही सही मायन, मायनों में तेलियाकन के प्रयोग की महारत गिने चुने लोगों के पास ही है इनमें से ज़्यादातर तो विशेष शोधन विधि के बाद ही इसका प्रयोग करते हैं वे दावा करते हैं कि तेलियाकन का सीधा प्रयोग रोग को बढ़ा सकता है मैदानी भागों के पारंपरिक चिकित्सक जंगली वृक्षों की छालों के साथ तेलिया कंद का मिश्रण बनाते हैं और फिर कैंसर रोगियों की चिकित्सा करते हैं पारंपरिक मिश्रणों में दूसरे कंद नहीं मिलाए जाते हैं उड़ीसा से लगे क्षेत्रों के पारंपरिक चिकित्सक जंगली कुकुर मुत्तों के साथ तेलिया का प्रयोग करते हैं इनमें मानवलिंग के जैसे दिखने वाले जालीदार मशरूम विशेष रूप से मिलाया जाता है इस क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सक केवल सात खुराक में ही कैंसर के रोगियों को बड़ी राहत पहुंचाने का दावा करते हैं पर दूसरे क्षेत्रों के पारंपरिक चिकित्सक लंबे समय तक ऐसे मिश्रणों के प्रयोग के पक्षधर हैं सात खुराक वाले पारंपरिक चिकित्सकों के पास दुनिया भर से आए रोगियों की लंबी कतार देखी जा सकती है यदि आप तांत्रिकों की मंडली के बीच बैठ जाए और तेलिया की कपोल कल्पित कहानियों से आप आ, यदि आप तांत्रिकों की मंडली के बीच बैठ जाएं तो तेलियाकंद की कपोलकल्पित कहानियों से आप एक रात में ही तेलियाकंद तेलिया, तेलिया पुराण की रचना कर देंगे तेलिया से रोगियों की प्राण रक्षा करने वाले पारंपरिक चिकित्सक इससे खफा हैं तांत्रिकों की बातों ने पूरी दुनिया को पागल कर दिया है तेलिया तो जंगलों से गायब हो ही गया है साथ ही उसके जैसे दिखने वाले कंधों की भी शामत आ गई है इन कंधों पर भालू जैसे वन्य जीव आश्रित रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है असली और सही तेलिया चाहिए तो उसके औषधि गुणों के बारे में चर्चा करो वह आसानी से मिल जाएगा पर यदि भूल से भी तेलिया का नाम लिया तो जंगल में उस तक पहुंचाने वालों का लालच सामने आ जाएगा और सही कंद नहीं मिलेगा बुजुर्ग पारंपरिक चिकित्सक अक्सर ऐसा कहते हैं तेलियागन को बचाकर रखने की जुगत में देश के बहुत से क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सकों ने इस इनका इसका नाम ही बदल दिया है बहुत से पारंपरिक चिकित्सक तेलियाकंद का नाम सुनते ही अनजानों की तरह चेहरा बना लेते हैं उन्होंने तेलियाकंद वाले स्थानों के साथ डरावनी कहानियां जोड़ दी हैं ताकि लोग उन क्षेत्रों में कम ही जाएँ आधुनिक वैज्ञानिक सही तेलियागन की पहचान को लेकर असमंजस में हैं वे वे जिस वनस्पति को तेलियाकंद कहते हैं बाजार में उसकी कीमत मिट्टी के बराबर है वैज्ञानिकों का असमंजस एक तरह से असली तेलियाकंद को बचाने का काम कर रहा है राज्य के कई बुजुर्ग पारंपरिक चिकित्सकों की पहल पर युवा कृषकों के साथ मिलकर इसकी असलियत छिपाते हुए तेलियाकंद की व्यवसायिक खेती पर प्रयोग किए गए हैं ताकि एक बार सफल खेती की तकनीक विकसित हो जाने पर जंगल में इसकी प्राकृतिक उपस्थिति पर दबाव कम किया जा सके खेती से तैयार तेलियागन को पारंपरिक चिकित्सकों ने दस में से चार रंग दिए हैं यानी कि उन्हें जंगल जैसा नहीं माना है यह कृषि विज्ञानिक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है इंटरनेट पर तेलियागन के बारे में जानकारी खोजने पर सिर्फ भारत में किए गए प्रयोग ही हजारों वेब पेज के रूप में दिखते हैं दुनिया को जो चाहिए वह भारत के पास है इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है तेलियाकन से संबंधित पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रहे जैव विविधता विशेषज्ञ पंकज अवधिया डिवाइन हिलिंग हर्ब तेलियाकन इन बायोड रिच छत्तीसगढ़ नामक रपट की सहायता से इस उपयोगी वनस्पति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं यह रपट इंटरनेट पर उपलब्ध है धन्यवाद